सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय आपका अपने youtube चैनल ईआर लोकेश शर्मा में एक बार फिर से स्वागत है और आप सुन रहे हैं बुद्ध विचार अकेले रहना बहुत अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ के जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं यह विचार है मार्गदाता गौतम बुद्ध का बुद्ध कहते हैं कि आप बेशक अकेले रहिए लेकिन उन लोगों के साथ बिल्कुल मत रहिए जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं हमें इससे यह सीख मिलती है कि अकेला रहना बहुत अच्छा है क्योंकि अकेले रहने से शांति का अनुभव होता है जय